आई हैं यहां से कौन राजा महार जी यहां से निर्वृति आई हैं निर्वृत्ति आई अतयो समोभ निकृतिश्च मति और उनके द्वारा लोभ और निकृति का जन्म हुआ है लोभ और निकृति निकृति मने दुष्टता दुष्टता दुष्टता ये दोनों आए, अब इन दोनों का भी ब्याह हो गया लोग का भी ब्याह हो गया तो उनमें महाराज एक जोड़ा फिर पैदा हुआ उसका नाम है क्रोध और हिंसा दोनों का जोड़ा है क्रोध और हिंसा हिंसा बगैर क्रोध के नहीं हो क्रोध हिंसा ये भी ब्याह कर लीजिए आपस में उनके द्वारा एक जोड़ा फिर पैदा हुआ उसका नाम था दुरुक्ति और कली दुरुक्ति मने गाली और कली बने झगड़ा लड़ाई कला हा? तो बगैर गाली की झगड़ा होगा जी ये दोनों भाई इन दोनों ने भी कर लिया और फिर इनके द्वारा क्या हुआ इनके द्वारा जोड़ाया भय और मृत्यु भय और मृत्यु यह है परिवार यह का परिवार है यातना यातना और निरे, आखिनी, आखिनी यातना और निरे, यातना और आखिरी आखिरी में परिवार परिवार परिवार है इस से इनका परिवार है, परिवार है अधर्म से आरम्भ होकर सुनना चाहिए इसलिए मैंने आपको सुना दिया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 दो आचार्य हैं हमने दोनों से सुना एक ने कहा सामने बैठिए और एक ने कहा बगल में बैठिए दोनों का आदर करना चाहिए कहीं पे बैठे इसने क्या रखा है आई हम श्रित तो सुनिए श्री सुरुचि के द्वारा पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम और सुनती के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम है ध्रुव सुरुचि से उत्तम पैदा होता है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 वस्त्र पहन करके वे सुंदर थे बनाए ध्रुज बड़े सुंदर थे और आकर के पिता को देखा तो योग यो। अर्थात हमको भी गोद में हमको भी गोद में एकदा शुचे पुत्र अंकम आरोप लालयन उत्तम नारु रुक्षम ध्रुव राज्य रुचि के डर के मारे राजा ने ध्रुव का अभिनंदन के गोद में ले लूंगा तो मेरी रानी मुझसे नाराज होगी। इसलिए राजा हृदय से चाह करके भी आगे स्पष्ट हुआ, हृदय से चाह करके भी ध्रुव का अभिनंदन किया। तथा चिकीर्षमाण तम सपत्न स्तनयम सुरुचि सुणव तो राष्यम आहाति गर्विता सुचि को बड़ा गर्व था मैं पति प्राणाम वास्तव तो में उसी स्त्री को गर्भ होता है जो पति प्राणाम जी गर्विता स्त्री कौन है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 मेरे भक्तों भी मेरे को भी कष्ट देती है, मेरे बेटों को कष्ट देती है इसलिए ठाकुर उससे नाराज रहती उसको सामने आने नहीं देते सामने आई जाओ मुख काम करके आओ जाओ अब काम करके आओ और भक्ति प्राणे भ्यो भी करी प्राणाधिका है ठाकुर कहते आतू तो मेरे अंत में बैठे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 लाख रुपए की बात कर लाख क्या है जी अरबुद खरबूद रुपये की, की बात अरे अरबुद खरबूद क्या है जी इसकी कीमत आखी नहीं जा सकती इतनी बात बढ़िया बात तपस आराध्य पुरुषम तब से भगवान की आराधना करो बात बड़ी बढ़िया है दूध में बढ़िया बदाम भी था काजू भी थी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 तपसाराध्य पुरुषम तस्वेण मे गर्भे तम साधयात्मा यदि नृपा यदि चेत नृपाचि तरी तव मे गर्भे आत्मा साधया ये मुख्य बात दूध में नमस्कार गया दूध काम का नहीं रहा बात आदरणीय नहीं रही द्रुजी महाराज वहां से रोते हुए लंबी लंबी आंसू को ढुलकाते हुई मां के पास पूछी ध्रुव जी का हृदय व्यथित है जगाब मातु प्ररुदन सकाशम मातु सकाशम प्ररुदन सन जगाम मां के पास रोते हुए पूछे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 लोगों के मुख से सुना है मैंने निशम्य तत्मु नितान सारिव्य कहते मैं इस बालक को समझाऊंगी तो क्या कह के समझाऊ तेरा ध्यान देना मां सोचती है कि मैं समझाऊं तो क्या कह के समझाऊ अगर मैं कहूं कि बेटा घबरा मत तेरे को राज्य मिल जाएगा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 सती जिस पत्नी को निकाल के बाहर कर दिया जिसके रहने खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है जिसको महाराज दासी कहके भी आदर नहीं करते ध्रुव भी धोखे से पैदा हो कहीं लिखी पड़ी बात बता रहा हूं ध्रुव भी धोखे से पैदा हो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 बेटा किसी का अमंगल मत सोचा पहला शब्द मामल मत परेश यहीं से सुमित जी का प्रवचन आरंभ हो रहा है मैंने प्रवचन इसलिए कहा कि वचन तो साधारण होता है और प्रवचन वह होता है जो विशिष्ट होता है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 उसने सच कहा कि तो मेरी जन्म में आजा जाओ तपस्या करके नहीं ये नहीं दूसरा शब्द क्या दुर्भगा उदर गही था तुम मुझ अभागिनी के लिए हो मुझ अभागिनी ने तुमको अपने पेट में लिया है और उसी के दूध को पी करके तुम बड़े हुए हो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 युवा शब्द का प्रयोग है भारिये तिवा युवा शब्द दासी का जो है भारिये लेकिन बेटा तुम भजन करो भगवान आराधय अदोक्षर पाद पद्म पाद की तुम आराधना करो वो ठाकुर इंद्रियातीत ऐसे इंद्रियातीत को इंद्रिय का विषय बना लोक्षज का भाव यहां पर है जो इंद्रियातीत है उसको इंद्रिय का विषय बना लो नयन विषय भयो सो समस्त सुख मूल आराधयाधोम यदि छसे ध्यान उत्तम यथा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 था मनुर्वो भगवान पितामह वो भी भौमम सुखम दिव्यम अथापवर्ग्यम ये लोग परलोक दोनों लोगों के सुख को उन्होंने प्राप्त किया है तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम हे वत्स तम भृत्य वत्सलम एव आश्रय उन वत्सल का ही आश्रय ग्रहण कर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 कहा से निकले कमाल है महाराज सुखदेव जी की बाणी में मैत्रीय की वाणी में व्यास की लेखनी कमाल है कहा से निकले कनिश्चक्राम पितु पुरा बाप के नगर से निकले हैं जहां पर अधिकार है जन्म सिद्ध अधिकार है जिस नगर पर उस नगर से निकल रहे हैं राजीव राम चले बाप कुराज बताऊ की नाई निश्चक्राम पितुकुराद <coughs> नारद जी महाराज ने सुना नारद स्तुपा करण्य <coughs> नारद जी महाराज ने सुना स्वात का भावना है ये ध्रुव जी महाराज निकले ठाकुर गए नारद के पास नारद ध्रुव मुझे प्राप्त करने के वो कोई बात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 इसको छिपाया क्यों ठाकुर ने छिपाने का प्रयास किया इसलिए व्यास जी ने छिपा दिया उसको नारदुपाकर्ण्य तस्ीर्षित मूर्धन्य घघने न पाणीना प्राह प्रणाम करने की जरूरत नहीं समझी ये प्रणाम करे तब मैं आशीर्वाद दू ऐसा नहीं है यहां प्रणाम नहीं है आशीर्वाद है स्पष्टवा मूर्धन अघगने न पाणिना अघगने न पाणिना मूर्धनी स्पृष्टवा जो पानी अघग्न था घर हनती थी अलग्ना अहग्ने न ना, पाप शोधक जो हाथ था श्री नारद जी महाराज का पाप शोधक जो करकमल था उससे गुरु जी के मस्तिष्क बुद्धि शुद्ध हो गई बुद्धि शुद्ध हो गई महाराज कपट समाप्त हो गया कपट पढ़ क्या होता है कमल मस्तक मस्तक का जो आवरण है उसी को बोलते हैं कपट कम मस्तक मस्तक के आवरण का ही नाम कपट कमन सुख कम सुखम और उसको पट के तरह जो आवरण कर दे उसका नाम है कपट कपट समाप्त मस्तक प्रहात कहते हो छत्रियों का क्या तेज है देखो लगे कहने नारद जी मारे पूछा नहीं कुछ कि तुम क्यों आए हो क्या बेटा तुम्हारे लिए मान अपमान क्या है कोई एक ठप्पा मार देखो तो रो लो कोई कुछ कार ले गोली गोजली में तो हंस दे तुम्हारे लिए तो ये चाहिए तुम्हारे लिए आप मान अपमान क्या चाहिए कुछ इसलिए तुम लौट जाओ घर में अभी तुम्हारी बड़ी छोटी सी अवस्था है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 अभिमान मुझे अपनी तपस्या का नहीं अभिमान मुझे अपने बल का नहीं स्वामी आप ऐसे गुरु मिल जाएंगे तो मैं ठाकुर की उपलब्धि जरूर कर लूंगा आप बोले तो सही ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का भाव है जो मैंने आपको निवेदन किया है ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं तोता तो हूं मेरा कुछ नहीं है इसमें जो कुछ है वो संतों का है मेरा मौलिक विचार है ही नहीं कुछ ही आप बताए आप बता के देखे महाराज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 कि मेरे गुरुदेव ने कृपा पूर्वक मुझ वैष्णव बनाया है और अगर मैं किसी को वैष्णव बना करके भगवत पद प्राप्ति करा दूंगी तू तो मैं गुरु ऋण से मेरे गुरुदेव ने मुझे शिक्षा देकर के